दुष्चक्र में फंस गए। दोनों समय में अलग अलग हमारे साथ विरोधाभास हुए या कहें तो दोनों समय अलग अलग तरह की दुर्घटनाएं हमारे देश में और संधियों का मखरजाल फिर बढ़ता ही गया हम सबसे पहले आजादी के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट फिर उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की संधि फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ की संधि फिर धीरे धीरे हमारे ऊपर और बहुत सारी संधियां ला दी उनमें से एक महत्वपूर्ण संधि है जो इस समय हमारे लिए गले की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 और जब जरूरत पड़े तो वहां से कर्ज ले लें ऐसे करके यह संस्था बनाई गई आप देखिए क्या मूर्खता की यह संधि है कैसे फसाया भारत को पहले आप अपना अंशदान वहां जमा करो एक अरब डॉलर दो अरब डॉलर जो भी तय हुआ चवालीस देश मिलके एक वहां बनाएंगे कोष फिर उसमें से कर्जा ले लो जरूरत पड़ने पर यह विश्व बैंक का बनाया गया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 तो विश्व बैंक और मुद्रा कोष दो संस्थाएं बनी 1947 सौ दिसंबर को और वहां से एक संधि हुई जिसमें भारत भी शामिल हो गया अन्य 44 देशों के साथ धीरे धीरे इस संधि में शामिल देशों की संख्या बढ़कर एक हो गई अब 2009 में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 क्योंकि रुपया और डॉलर बराबर था अब कच्चा लोहा हम अमेरिका और दुनिया के देशों को बेचते हैं तो वही कच्चा लोहा हमारा बिकता है 25 पैसे का जो वस्तु उन्नीस में हम 7 रुपए की बेच रहे थे वो वस्तु अब बिक रही है 25 पैसे की सोचो एक किलो कच्चा लोहा बेचने में कितना बड़ा नुकसान हम उठा रहे हैं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 विश्व बैंक और मुद्रा कोष करते हैं मैं और एक उदाहरण देता हूं हमारा पड़ोसी देश है इंडोनेशिया इंडोनेशिया पर यह मुद्रा कोष और विश्व बैंक का ऐसा तगड़ा डंडा चला कि वो इंडोनेशिया की करेंसी जो है ना रुपया है रुपया हमारे यहाँ जैसे रुपया है ना इंडोनेशिया में रुपया है तो एक डॉलर में एक जमाने में सत्रह रुपया हुआ करता था विश्व बैंक और मुद्रा कोष ने उसको सत्रह रुपया करा दिया एक डॉलर में गरीबों का और इंडोनेशिया मटिया मेट हो गया इसी चक्कर में फंस के ऐसे ही लैटिन अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना